मुख्य बात है कि वो एक योद्धा के रूप में युद्ध के मैदान में खड़ा है तो प्रथम कर्तव्य उसका क्या है कर्म करना। वही है ना प्रथम कर्तव्य तो बस तो इस कारण से जो है उसे ज्ञान योग का अधिकारी नहीं माना गया है है ना उसका चित्त शुद्ध उसका चित्त चित शुद्ध नहीं है ये सब कारण नहीं है प्रथम युद्ध के मैदान में जो योद्धा है उसका वही कर्तव्य है वही उसके लिए कल्याणकारक है उसके लिए कल्याणकारक फिर क्या है युद्ध ही कल्याण कारक ज्ञान योग कल्याण कारक है क्या रखना जैसे किसी की शुद्धि पूर्णता हो कोई ज्ञान योग का अधिकारी हो सन्यास का अधिकारी हो लेकिन उस समय कोई राष्ट्र की बहुत बड़ी समस्या हो समाज की कोई बड़ी भारी समस्या आ जाए घर में ही उसके माता पिता भी हो सब ये हो, तो उसके लिए क्या करना होगा ज्ञान योग तो उसके लिए क्या कल्याणकारक है यही परिस्थिति अर्जुन की है ये सोचना की वो जो है ना उसका चित्र मलिन है ये सब ऐसा रहित नहीं है ये मतलब नहीं है न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 तो में युद्ध करना पड़ेगा नित्य कर्म यावत जीवन करने होते है युद्ध तो नैमित्त है किसी निमित्त से आ जामित्त कर्म तो निमित्त के होने पर ही होता है यावत जीवन नहीं युद्ध का सब फेदा फु तक करना है इसके बाद में फिर क्या करना है जैसा समय आएगा अच्छा कर्म है युद्ध ग्रहण स्नान कैसा कर्म है ऐसे पुत्र उत्पन्न होने पर कर्म होता है किया जाता है पिता करता है वो भी कैसा कर्म है नैमित्तिक कर्म।, कर्म है युद्ध नैमित्तिक कर्म है कहाँ से है पाठ उनतालीस है हाँ इसमें था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 हाँ तो जिसके लिए जो कर्तव्य शास्त्र ने निर्धारित किया है बस उसको छोड़कर सभी क्या हो जाते हैं पर धर्म और हम लोग रुपये पीछे के पीछे पड़े धन संपत्ति के पीछे साधु संन्यासी पड़े तो क्या होगा सुधर में क्या पर इसलिए समस्याएं आ जाती है झूठ बोलना किसी का सुधर में नहीं है ध्यान रखना सत्यम गुरुजात शास्त्र कहते हैं झूठ बोलना छल कपट करना किसी का सुधर में नहीं है सब तो सर घर में इसका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 हमको क्षय देने हम इधर नहीं, नहीं होगा कर दो क्या इसको उठा दो अच्छा यहाँ की सड़क की सड़क नजदीक पड़ती है नहीं और अचानक डूब गए पहले नहीं थी हां पहले नहीं थी अब खोलिए पुत्ता मेरा चाहिए मतलब सब जाने लगाइए पुनः इदम शब्द का वाच्य जो काम से आच्छादित है काम से जिसको जो इदम शब्द का अर्थ मतलब वर्ष मतलब इदम तेना तो इदम शब्द का जो अर्थ है वह किससे आच्छादित है काम से लगाइए पुनः इदम शब्द पुनः इदम शब्द का वाच काम से आच्छादित है तथ्य वह क्या है वह इदम शब्द का वाच काम से आच्छादित है वह क्या है ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाता है ठीक है मतलब से क्या लेना है आवृतम ज्ञानम ने कौन ऋणा न लेन क्या आवृतम ज्ञानम ये ज्ञानीनिमेण कौंतेया दुष्पूरे अनलेना क्या क्या कौंते है, और हे कौंते ज्ञानीन नित्यवरिणा ज्ञानी के नित्यवैदी ज्ञानी के नित्य ज्ञानी का नित्य नित्यवैदी क्या है काम तो ये सभी अब जो आ, ये सभी काम के विशेषण आएंगे कौन है नित्य वैरिणा नित्य वैरी कौन है काम तो पंक्ति का अनुवाद देखेंगे क्या कौनते यार ज्ञानिना नित्य वैरिणा दुष्पूरे अन काम रूपेणा ज्ञानम आवृतम लग जाएगा क्या कौन हैं या ज्ञानिना नित्य वैरिणा दुष्पुरना अन काम रूपेण ज्ञानम आदृतम और हे कौनते यहाँ ये काम रूपेण आया है काम रूपेण कर थे कामेन काम रूपेण कैसे का तो सभी ये काम के विशेषण है काम करते कामना या इच्छा ये कामना कैसी या ज्ञानी का नित्य वैरी है ज्ञानी का नित्य वैरी भाष्य में आएगा की ज्ञानी ही कामना को अपना बैरी समझता है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 तो रहती है ना पंक्ति देखेंगे और कौनते ज्ञानी के नित्य बैरी एक विशेषण हो गया नित्य बैरणा फिर क्या दूस दूस का कठिनता से पूर्ण होने वाला कठिनता से पूर्ण होने वाला कौन है ही? कौन है इच्छा कामना शिक्षा तो जो नित्य बैरी कौन है काम और दुष्पूर्ण कौन है काम।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 कठिनता से पूर्ण होने वाला तथा कभी भी तृप्त न होने वाले एक काम रूपेण इस कामना के द्वारा ज्ञानम आवृतम ज्ञान आवृत कामना के द्वारा क्या आवृत है ज्ञान तो वहाँ तेन इधम इधम से क्या लेना है ज्ञानम यह इधम शब्द का वाच्य ज्ञान है क्या कहते और हे कहते ज्ञानी के नित्य भैरी कठिनाई से पूर्ण होने वाले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 लगेगा भाष्य देखेंगे अवृतम एतेन ज्ञानम ज्ञानी नो नित्य बैरिणा ज्ञानी का नित्य बैरी कहा है क्यों कहा है तो भाष्यकार भगवान कहते हैं ही ज्ञानी पूर्व में जाना सब मिल जायेंगे ही ज्ञानी पूर्व में जानाती क्योंकि ज्ञानी पहले से ही जानता है क्या अन करमेन की इस कामना के कारण मई अनर्थ में लगाया गया इस कामना के कारण मई अनर्थ में लगाया गया कौन जानता है यानी, हाँ ज्ञानी जानता है इस कामना के कारण ही मैं अनर्स में लगाया गया हूँ अनर्थ में प्रकृति किसके कारण होती है काम कामना के कारण होती है ठीक है क्या नित्यम क्या नित्यम यो नित्यम यो दुखी भगवती और और सदा ही दुखी रहता है और सदा ही कौन तो, यानी कब कामना के रहते कामना के रहते सदा ही दुखी रहता है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 इस कारण से यह काम ज्ञानी का नित्य वैरी है तू मूर्खस्त ना क्या कहेंगे तू मूर्खस्त नित्य ना, किंतु मूर्ख का नित्य वैरी नहीं है कौन मूर्ख का नित्य वैरी नहीं है तो अच्छा क्यों नित्य वैरी नहीं है तो बताते हैं ही करते क्यूँकी <garlic> सा करते मूर्ख क्यूँकी मूर्ख कृष्णा <goin> काले काम मित्र में मूर्ख कृष्णा के तृष्णा के काल में कृष्णा का क्या पूरा काम न क्यूकी मूर्ख कृष्णा काल में काम को मित्र जैसा समझती होंगे है ना तृष्णाएँ जब होती हैं तब तो व्यक्ति इच्छा को क्या मित्र समझता है या शत्रु समझता है मित्र शत्रु समझ लेगा तो उसका त्याग कर देगा उसके अनुसार आचरण नहीं करेगा ही सहसा कर मूर्ख क्योंकि मूर्ख तृष्णा का ले की तृष्णा तृष्णा काल में तृष्णा होते समय कामना को मित्र जैसे देखते हुए और तत्कार की उस कामना कार्य कामना का कार्य क्या है कामना क्या देती है कामना का कार्य दुख प्राप्त होने पर जानता है कामना का कार्य दुख प्राप्त होने पर समझता है क्या समझता है कि तृष्णा के द्वारा मैं दुखी किया गया कृष्णा के द्वारा मैं दुखी किया गया या कामना के कारण मैं दुखी किया गया वो कब समझता है दुख, दुख प्राप्त होने पर दुख प्राप्त होने पर और ज्ञानी पहले से ही जानता है इसलिए किसका वो बैरी गणित ज्ञानी का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 क्या रूप है उसका तो बताते हैं काम रूपेण कामा एव रूपम अश्य बोब्री समाते है काम रूपम का तो स्वरूपम कामना ही इसका स्वरूप है इसलिए इसे क्या कहते हैं काम कामरूप कामा का क्या अर्थ है इच्छा कामा का क्या अर्थ है कामा एवं रूपम अश रूपम का स्वरूपम कामना ही इसका स्वरूप है इसलिए इसे कहते हैं कामरूप तेन क्या लेना काम रूपेण और दुष्पूर्ण देखेंगे यहाँ भी बोगरी है दुखेने पूर्णम अश्य दुख से पूर्ति होती है इसकी दुख से पूर्ति होती है इसकी इसलिए इस काम को क्या कहते हैं दुख कामना की पूर्ति आसान है क्या हाँ लोग कहते हैं क्या समझते हो हमको हमने कितनी में है तब इतना बड़ा मकान बनाया कितना कितना श्रम किया तब गाड़ी खरीदी है तो वो कहते हैं खामना हो होगी हम तो देखना दुष्पूरा दुखेन पूर्ण मत से दुख से पूर्ति होती है इसकी अस्ट से क्या लेना है कामस से इसलिए काम को दुष्पुर कहते हैं ठीक है तेन मतलब दुष्पूरे अन यहाँ समाज बताते हैं अनरा ना अस्से अलम ना अलम अलम विद्यते अनलाम विद्यते इसकी पर्याप्ति नहीं है इसलिए इसे क्या कहते हैं अनल हाँ। अलमकर से पर्याप्ति पर्याप्ति करते से यहाँ पर तृप्ति इसकी तृप्ति नहीं होती इसलिए इसको क्या कहते हैं अनल हाँ तो ये एक जो काम ज्ञानी के नित्य बैरी कठिनाई से पूर्ण होने वाले तथा कभी भी तृप्त न होने वाले इस कामना के द्वारा ज्ञान आती थे कामना के द्वारा क्या आप देख है ज्ञान ज्ञान आप देख है तो सब कामनाओं के बारे में ही कहा गया है कठिनाई से पूर्ण पूर्ति होती है तो उसमें भी बड़ी परेशानी है पूर्ण करने में और जो एक कामना को पूर्ण कर दिया तो दूसरी कामना नहीं होगी क्या तृप्ति हो जाएगी क्या इसलिए नहीं। अनल कहा कठिनाई से आपने कामना की पूर्ति कर तो तृप्ति हो जाएगी क्या इसलिए अनल कहा की तृप्त ना होने वाली जो बहुत निर्धन व्यक्ति है जिनके पास कोई साधन नहीं है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 हाँ इसलिए व्यक्ति को मुंह शुभ हो चाहिए जो जहाँ है वहीं वही उसको विराम कर देने में ठीक है है ना विराम करना ही ठीक है ज्यादा पंच में नहीं पढ़ना चाहिए संतोष रखना चाहिए जीवन में ज्यादा तो इसको जो है ना अब देखेंगे ये ये, ये क्या है ज्ञान आप आदित है ज्ञान का क्या है आत्म अनात्म विषयक ज्ञान विवेक ज्ञान देश है आत्मा का ज्ञान ये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 तो क्या है कि उसका कामना का निवास स्थान कामनाएं कहाँ रहती है देखो इंद्रियाणि मनोबुद्धि इंद्रिया मन बुद्धि अस्य अठान उच्य से इंद्रिया मन बुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते एक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 चक्षु आदि में रहता है काम दर्शन आदि करते समय काम किस में रहता है देखते समय कामना किस में है चक्षु में हम कोई सुंदर वस्तु देखें, सुंदर वस्तु को देखें, तो देखते समय काम किसने है चक्षु में और हम सुंदर वस्तु को स्पर्श करें सुंदर वस्तु को है स्पर्श करें तो उस समय ये स्पर्श करते समय काम किस में है तो क्या में है अच्छी गंध का अच्छी गंध ग्रहण करें तो ग्रहण में है ना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 इन तभी भिक्षुक को महात्मा को कक्टिका कहा गया है शास्त्रों में कुकु कितना जगह देखता है आगे जितना भी पैर रखना होता है उतना ही देखते चलना चाहिए भिक्षुक को महात्मा को कुकुट्टिका कहा गया है ज्यादा देखने ही नहीं दूर पाली ऐसा क्योंकि सब कामनाएं ये सब किसने है, हैं इन रहती इंद्रियों में पंक्ति देखेंगे लग जाएगा बस देखिए इंद्रियाणी मनोहबुद्धिचा अश से लेना काम अस् इंद्रिया मन और बुद्धि इस काम का आश्रय कही जाती है निवास स्थान कही जाती है ठीक है अब इस श्लोक की दूसरी पंक्ति देखेंगे विमोहती आवृत दे विमोहयती ऐसा ज्ञानम आवृत देहिनम लगाइए ऐसा एक ज्ञानम आवृत देहिनम देहिनं विमोहती ऐसा ऐसा ही ज्ञानं आवृत देहिनं विमोहती ऐसा ऐसा से क्या लेना है काम ऐसा से क्या लेना है काम काम एसई करते है इनके द्वारा किसके द्वारा इंद्रियां मन और बुद्धि के द्वारा काम इंद्री मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञानं आवृत्त की ज्ञान का आच्छादन करके ज्ञान का आच्छादन करके आत्म अनात्म विषय ज्ञान का आच्छादन करके आत्मनाथ विषय ज्ञान का आच्छादन करके ये आत्मा है या अनात्मा है तो आत्मनात्म विषय ज्ञान का आच्छादन करके कर्तव्य कर्तव्य का आच्छादन करके देहिनम देहिनम जीवात्मानम ये दे आत्मा को या जीवात्मा को विमोहती मोहित करता है ऐसा यह कामना यह काम इंद्री मन और बुद्धि के द्वारा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 नहीं हो सकता है देहात्म बुद्धि होने से मुह होता है लगेगी बंकी अब हाष्य देखेंगे इंद्रिया इंद्रिया आदि आश्रय के द्वारा इंद्रिया आश्रय ही इंद्रिया के द्वारा आदि से क्या लेना है आदि से लेना है मन बुद्धि विमोहिति विधम मोहित विविध प्रकार से मोहित करता है ऐसा से लेना है काम हाँ ज्ञानम ज्ञान को आवृत्त करके आत्मनात्म दृष्टि ज्ञान विवेक ज्ञान कही है कर्तव्य कर्तव्य जिसके ज्ञान कहिए उसको आवृत में आवृत करके आच्छादित करके या आवृत करके आच्छाद दे देहिनम और दहीनम देहिनम को क्या है ये तो करते क्योंकि ऐसा है क्योंकि ऐसा है इसलिए आगे भी इतना तस्मात सुनोक में आगे आने वाला है तस्मात करता है उस कारण से इसलिए भावसेदार भगवान ने क्या प्यार किया यथा एवं क्योंकि ऐसा है क्योंकि ऐसा है तस्मात क्योंकि ऐसा है इसलिए देखो तस्मात्म इंद्रियाण आदो नियम्य भरतर सब पापमान प्रज लेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम तस्मात्म इंद्रियाणी आदो नियम्य भरतर सभा पापम प्रज ही क्या है शंकर भाष्य के अनुसार प्रज ही पदच्छेद है क्या पदच्छेद है प्रज एनम हालांकि कुछ लोग प्रजे ही, ही ऐसा अलग अलग भी करते हैं प्रजे अलग करते ही अलग करते शंकर भाष्य के अनुसार प्रज ही एक पद हाँ प्रजे ही कैसे हम बताएंगे भाष्य के समय पापमानम प्रज एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम भरतर शब्द यह अर्जुन के लिए संबोधन है हे भरतर शब तस्महत्व आदव इंद्रियाण इसलिए तू पहले इंद्रियों का नियमन करते इसलिए तू पहले इंद्रियों को भसमें करके तस्मात इसलिए तम करते तू आदो करते, करते आप पहले इंद्रिया नियम में इंद्रियों को भसमें करते है इसलिए तू पहले इंद्रियों को भसमें करके पहले क्या करना है इंद्रियों को भसमें करना है है ना भगवान कहते हैं इंद्रियों को भसमे करने के बहुत लोग जो है ना सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए क्या कहा करते हैं इंद्रियों को भसमे करने की जरूरत ही नहीं है सब जगह भगवान को देखो जब तो इंद्रिया वश में नहीं होंगे भगवान दिखाई देगा क्या तुमको ऐसा कहते हो कोई जरूरत नहीं भक्ति मार्ग में मार मार्ग मतलब भंडारा मार समझ रखा ले। तो है लेकिन भगवान को देखना है सब जगह इंद्रियां सब जगह से हटानी पड़ेगी हटेंगे पड़ेंगी हटेंगी भगवान दिखाई देंगे आज भगवान ने कहा इंद्रियों को बसने करने के लिए इसलिए तुम पहले इंद्रियों को बसने करके ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम ज्ञान विज्ञान नाशनम एनम पापमानम प्रदे ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले एनम पापमानम प्रजही इस पापी काम को मार दो या पापमानम एनम पापी एनम से लेना है कामम की पापी काम को का त्याग कर दो यही का क्या है त्याग कर दो पंक्ति लगाएंगे की तस्मा भरतर सब हे भरतर सब तस्मात्म तो आदो इंडियन नियम में ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम एदम प्रज ही ज्ञान तथा विज्ञान के नाश करने वाले नां नां ना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 भरतर सभी भी संबोधन है पाप मानम अर्थ है पापा की पापाचरम की पापाचरण करने वाले जाएगा पापा आ, पापा करने वाला कौन है हाँ। काम है एनम से क्या लिया है कामम और ध्यान देना यहाँ क्या लिखा है प्रजेही क्या लिखा है ध्यान देना कि जो हन धातु है ना हन हिंसा है लोट लकार मध्यम पुरुष में क्या बनता है कपड़ा उससे लगाएंगे तो क्या बनेगा प्रजेही मार दो जिन लोगों ने जही यही पदच्छेद किया है तो उनके अनुसार वैसा है यहाँ पर क्या ओहाक त्यागे ओहाक त्यागे से लोग प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में जही बनता है क्या बनता है तो और यही ऐसा भाषाकार को मान्य है ठीक है हाँ, तो हाँ त्याग कर दो एनम से क्या लेना है प्रकृतम वर्णम प्रकृत वेरी कौन काम जिसका प्रसंग चल रहा है उसे प्रकृत रहते है ना हाँ प्रश्न किसका शिमला है काम का तो प्रकृति वेरी कौन हुआ काम और ये कैसा है ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है ज्ञान किसे कहते हैं विज्ञान किसे कहते हैं भाष्यकार है। आचार्यता क्या आत्मादि नाम हो बो ना शास्त्र और आचार्य के उपदेश से उपदेश को जोड़ना ना शास्त्र और आचार्य के द्वारा मतलब शास्त्र और आचार्य के उपदेश से शास्त्रता क्या आचार्यता ये तस्वीर सत्यंत है ये शास्त्र और आचार्य के उपदेश से आत्मा आदि का जो ज्ञान अवबोध होता है उसे ज्ञान कहते हैं शास्त्र और आचार्य के उपदेश से आत्मा आदि आदि से क्या लेना अनात्मा शास्त्र और आचार्य के उपदेश से आत्मा और अनात्मा का जो बोध होता है उसे ज्ञान कहते हैं कि ये आत्मा है ये अनात्मा है जय इंद्री मल प्राण बुद्धि ये सभी क्या है ये अनात्मा है ना जय इंद्री मन प्राण बुद्धि है ना इंद्रिय मन बुद्धि सब कैसा ये अनात्मा है शास्त्र और आचार्य के उपदेश के द्वारा आत्मा आदि का जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं ज्ञान लग जाएगा अब विज्ञान किसे कहते हैं विशेषता कर अनुभव अभिज्ञान की विशेष रूप से उसका अनुभव करना विशेष रूप से उसका अनुभव विशेष रूप से उसके अनुभव को विज्ञान कहते हैं जब विशेष रूप से अनुभव हो जाए की अनात्मा है और ये आत्मा है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 श्रेय प्राप्ति हेतु तो का अर्थ है कि कल्याण प्राप्ति के हेतु कल्याण प्राप्ति के हेतु कौन ज्ञान, हे ज्ञान और विज्ञान कल्याण प्राप्ति के हेतु ज्ञान और विज्ञान के नाशक ज्ञान और विज्ञान के नाशक ऐसा यहाँ दोबारा ऐसा लगाएंगे यहाँ पर आत्मना श्रेय प्राप्ति हेतु तो? अपने कल्याण प्राप्ति के हेतु आत्मना को पहले लेंगे आत्मना श्रेय प्राप्ति हेतु अपने कल्याण प्राप्ति के हेतु कै तो ज्ञान विज्ञान यो नाशनम ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले नाशनम का अर्थ है कि यहाँ पर नाशकम और नास्कम नाशनम से लेना है नासकम का ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले काम का परित्याग कर दो का क्या अर्थ है परित्याग से परित्याग कर दो यह अर्थ है तो सभी भगवान ऐसा कहते हैं की इंद्रियों को बसने करके कामनाओं का त्याग कर दो कामनाओं का त्याग जहाँ हुआ तहा बस आनंद हो गया कामनाओं की पूर्ण होने से उतना सुख नहीं है जितना सुख किस किसने है कामनाओं का यहाँ करने, करने में सुख होता है हाँ आ... जिसमें भागवत में आया है न ही कामा कामा नाम कामिशा तो ना कृष्ण आया है भागवत में यात्री के प्रसंग में है क्या प्रसंग में भी हमने भोगों को नहीं भोगा भोगों ने हमको भोग लिया हाँ वही सब हो जाता है बाद में पता चलता है मूर्ख आदमी समझदार सोचता है पहले से दूर रही है आज आगे देखना इंद्रियाण यादव नियम न, आदो करते पहले आदो इंद्रियाण नियम में पहले इंद्रियों को बस में करके का शत्रु कामम यही कि शत्रु काम का त्याग कर दो पह, आदो पहले इंद्रियों को बस में करके काम रूप शत्रु का त्याग कर दो ऐसा कहा गया ऐसा तत्र अर्थ है वैसा कहने पर वैसा हाँ की आश्रया काम मुझे याद कि किसके आश्रित होकर के काम का त्याग करना चाहिए किसके आश्रित होकर के या किसका आश्रय लेकर किसका आश्रय लेकर और कामना का त्याग करने के लिए भी तो किसी का आश्रय चाहिए ना ये सांसारिक प्रपंच की इच्छा है सांसारिक प्रपंच की कामना है इसका त्याग करना है तो किसका आश्रय मतलब किसकी कामना करके इन कामनाओं को छोड़ दें जब श्रेष्ठ वस्तु की कामना होती है तो क्षुद वस्तु की कामना समाप्त हो जाती है तो किसका आश्रय लेकर के मतलब बात है ईश्वर में किसका तो आश्रय लेकर के कामनाओं का त्याग करना चाहिए इस पर कहते हैं देखिए इंद्रियाणी पराण आहु इंद्रिय परम मना मनसस्तु पराभुरी पर इंद्रिया पराणी आहु इंद्रियाणी पराणी आहू इंद्रियभ्या परम मन इंद्रियभ्या परम मन मनसु पर बुद्धि यह बुद्धे परत सूद परत पराणी आहु पराणी का अर्थ है यहाँ पर श्रेष्ठानी है ना नेष्ठ इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है किसी अपेक्षा विष्णु की अपेक्षा किसकी अपेक्षा विष्णु की अपेक्षा इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है है ना विषयों की अपेक्षा इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है क्यों श्रेष्ठ कहा जाता है भस्त में आएगा है ना विषयों की अपेक्षा इंद्रियों को पर कहा जाता है श्रेष्ठ कहा जाता है इंद्रियभ्या परम मन अहू करके कहा जाता है आहु तू अहू इंद्रियभ्या परम मन इंद्रियों से श्रेष्ठ मन को कहा जाता है इंद्रियों से श्रेष्ठ मन को कहा जाता है क्योंकि मन जिस इंद्री का अनुकरण करेगा वही इंद्री जो है भरेगी है ना मन के बिना इंद्रिय कुछ नहीं कर सकती मन को बस निकल दो इंद्रिय व्यापारना श्रेष्ठ मन को कहा जाता है मनसा तू पर आबुद्धि मन से तो पर बुद्धि को कहा जाता है मन तू कर से मन, परा मन से पर बुद्धि को कहा जाता है या बुद्धे पर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 तो परमात्मा को पा सकते हैं क्या हाँ तो उसका आश्रय लेकर के दो सौ रुपए की का, कामना है यदि फिर चार सौ रुपये मिल जाए तो वो कामना फिर चली जाती है ना। तो वैसे ही जो है ना जब परमात्मा की कामना होगी तो अन्य कामनाएं चली जाएंगी तो परमात्मा का आश्रय लेकर के ऐसा अच्छा लोग सोचते है भगवान को तो प्राप्त करना है पर तो ये भी हो जाए ये भी हो जाए भी हो जाए ऐसा तो कभी होने वाला नहीं भगवान तो मिलने वाले नहीं है इसी को तुम क्या है जितना कर लो थोड़ा बहुत कर लो और ये भी संसार किसके हाथ में आज तक रहा है किसी भी हाथ में रहा है ना खूब इकट्ठा किया और सब छोड़कर करके लोग चले गए कुछ भी साथ नहीं जाता दो पैसे भी आदमी साथ लेकर नहीं जा सकता है।, है मरते हुए सोचे दो पैसा लेते जाएंगे तो भी नहीं जा पाएगा <laughs> अब देखिए इंद्रियाणी इंद्रियाणी का अर्थ है स्रोत्राधीन इंद्रियाणी का क्या है स्रोत्राधीन स्रोत्राधीन इंद्रिया इंद्रियाणी से लेनाधि पंचादी पंच पंचे ये पर है ना किसकी तो देखना यहां पर देखेंगे अपेक्षे सौक्ष्म में अपेक्षे व्यापित अपेक्ष अपेक्ष सभी की पुस्तकों में है, है? दो बार अपेक्षा आया है एक ऊपर भी अपेक्ष है ना चलो कोई बात नहीं पाणी करते प्रकृष्टानी और प्रकृष्ठानी कर श्रेष्ठ आहु आहु क्रिया का करता कौन है पंडित की पंडित इंद्रियों से पर ए, इंद्रियों नहीं पंडित इंद्रियों को पर कहते हैं पंडित इंद्रियों से पर कहते हैं अच्छा हमने क्या बोला था विष्यों की अपेक्षा इंद्रियां पर हैं। है भाष्य के अनुसार क्या है की स्थल दे की अपेक्षा इंद्रिया पर है भाष्य के अनुसार क्या होगा इस फूल दे की अपेक्षा इंद्रिया पर है यह तो देश की अपेक्षा इंद्रिया पर है ये मतलब हुआ ऐसा देह जो अपेक्षा इंद्रिया पर है इंद्रिय कोई काम ना करे और देह बनी रहे तो कोई सुख मिलेगा आपको आग भी काम ना करे और आपका कान भी काम ना करे तो देह से कोई सुख मिलेगा क्या तो पर कौन हुई इंद्रिय इंद्रिय यही बता रहे हैं स्रोत आदि पंच इंद्रिया अब देखेंगे स्थूलम बाह्यम क्या परछिंदम देहम्म इस स्थूलम देहम इस परछिन्नम दे इस थूल है। है आ, और इस और ये देख ऐसी है की अंतरंग बापक है की हाँ। तो ये परछिन्न है तो लगाइए ऐसा लगा लेना बाय परछिन्न और ठीक है जो लिखा जो क्रम से लिखा उसी क्रम से लेना स्थूल वाय और परछिंद दे की अपेक्षा स्थूल बाय और परछिंद देखी दे की अपेक्षा पर कौन है इंद्रिया पर कौन है क्यों पर है कैसे पर है तो बताते हैं सूक्ष्म में। सूक्ष्म में सूक्ष्मत्व सूक्ष्म सूक्ष्मत्व अंतरस्थ और व्यापकत्ववादी गुणों के कारण लगाइए सूक्ष्मत्व अंतरस्थ और व्यापकवादी की अपेक्षा करके या व्यापकवादी से युक्त होकर व्यापक वादी से यहाँ अपेक्षित लेना युक्त होकर के बाद वाले जो तो है वे से युक्त होकर के तो ध्यान देना देह है स्थूल अविंद्रिया उसकी अपेक्षा कैसी है सूक्ष्म है तो इंद्री सूक्ष्मत्व से युक्त हो गयी और देह कैसी है आपकी बाह है अविन्द्रिया कैसी है अंतरस्त अंतरस्त मतलब अंदर में स्थित है तो इंद्री जिससे युक्त होगी इंद्री अंतरस्थ है तो इंद्री किससे युक्त हुई अंतरस्त तो से अंतरस्तत्व से किससे समझ में आइया कि इंद्री अंतरस्थ है तो अंतरस्तत्व से युक्त हुई और देह कैसा है पर छिन्न है और देह की अपेक्षा इंद्री पर छिन्न नहीं है देखो देह तो यहाँ है और चक्ष इंद्री देखो पहाड़ तक चिल गई आपकी देह तो उधर गई ही नहीं गई है हाँ तो देह की अपेक्षा इंद्री व्यापक है अपेक्ष व्यापक क्या है नैसी है आपकी अपेक्षा इंद्रिया व्यापक है तो अब व्यापित्व है यहाँ पर व्यापकत्व सूक्ष्मत्व अंतरस्त और व्यापकत्व आदि गुणों से युक्त होकर या युक्त इंद्रिया प्रकृष्टानी करेष्टानी और श्रेष्ठ कही जाती हैं। कौन कहते हैं पंडित लगाइए इस विपंक्ति को पंडित पंडित स्थूल बाय और परछिन्न दे अपेक्षा सूक्ष्म और व्यापक गुणों से युक्त आदि पंच इंद्रियों को श्रेष्ठ कहते हैं लग जाएगा पंडित जन पंडित जन इस और पर अपेक्षा सूक्ष्म अंतरस्त और व्यापक गुणों से युक्त होकर या युक्त होने के कारण युक्त होने के कारण कल्याणाथ अपेक्षा करते युक्त होने के कारण स्रोत आदि पंच इंद्रियों को श्रेष्ठ कहते हैं तथा इंद्रिया परम उसी प्रकार इंद्रियों की अपेक्षा मन पर है मन क्या संकल्प विकल्प करने वाला मन मन कैसा उसी प्रकार इंद्रियों की अपेक्षा संकल्प विकल्पात्मक मन पर है है ना कि मन यदि नसले है तो कोई इंद्री कुछ भी नहीं कर पाएगी अभी मन को क्या कह गया है इंद्रियों को घोड़ा कह गया है मन को सर बुद्धि को कह गया है मन को लगाम को कहा है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 तथा या और देखना तथा या यह सब बुद्धि प्रकार दृश्य पदार्थों से अभ्यंतर है तथा उसी प्रकार जो बुद्धि पर्यत देखना इंद्रियां मन और बुद्धि इंद्रियां मन और बुद्धि पर्यंत कहने से कौन कौन आया बुद्धि तक दिल इंद्रिय मन और उसी प्रकार बुद्धि पर्यंत सभी सभी दृश्य पदार्थों से जो आंतरिक है ये यह मन बुद्धि ये सभी क्या है दृश्य है ये सभी क्या है, है। आ, जिनको जाना जाए उनको क्या कहते हैं दृश्य कि बुद्धि पर्यंत सभी दृश्य पदार्थों से जो आंतरिक है लग गया इंद्रिया भी आश्रयी युक्ता युक्ता पाठ है तो युक्तम है युक्ता इंद्रियादी आश्रियों से इंद्री मन बुद्धि आश्रय है ना um. इंद्रिया से युक्त होकर के कैसे काम ज्ञान रूप आच्छादक के, के द्वारा ज्ञान रूप आच्छादक के द्वारा या ज्ञान रूप आवरण के द्वारा यम देही नम मोहित जिस को मोहित करता है ऐसा कहा गया जिस देही आत्मा को मोहित करता है ऐसा लगाइए अभ्यंतर कौन है अभ्यंतर मन बुद्धि नहीं नहीं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 वह बुद्धि का दृष्टा परमात्मा है वह बुद्धि का दृष्टा कौन है हाँ तो यही आंतरिक है और दे आत्मा यही है ठीक है तो इस परमात्मा का आश्रय लेकर करके क्या करना है कि उस कामना पर. का त्याग कर देना है अब ठीक से समझ ले कि हमको परमात्मा को पाना है परमात्मा परमात्मा को साक्षात्कार करना है तो फिर दूसरी कामनाओं को हटा हटाना पड़ेगा और हट भी जाएंगे भी ठीक ठीक समझ में आ जाए दूसरी कामना और नहीं तो भटकते रहे पूरा जन्म निकल जाएगा पूरा जीवन निकल जाएगा कुछ भी हाथ आने वाला है नहीं कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ओम मालाया पूर्णमदा ओम शांति जाना है